cat नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप अच्छी तरह से जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग खास बात करते हैं किसी एक अच्छे फंकार से आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे सिंगर जगजीत सिंह जी है और बहुत ही अच्छा इस म्यूजिक फील्ड में उन्होंने अपना काम किया है और उन्हीं से सुनते हैं कि वो क्या है आइए आप सभी की तरफ से जगजीत सिंह का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं जगजीत सिंह बोल रहा हूं और मैं म्यूजिक फील्ड में पिछले 20-25 साल से सक्रिय हूं एंड मैंने काफी सॉन्ग लिखे हैं गाए हैं और कंपोज किए हैं काफी अच्छे सिंगर्स के साथ मैंने काम किया है और 96 से मैं इस फील्ड में हूं तो काफी काम मार्केट में किया है अच्छे आ मेरे गए हुए सिंगर अब फिल्म इंडस्ट्री में काफी काम कर रहे हैं जिनको मैंने सॉन्ग दिए कंपोज किए जिनके सोंग अब मैं खुद मार्केट में उतरा हूं अपनी नई एल्बम लेके जिसका नाम है सोना लगभग पंजाबी पंजाब की गोयल म्यूजिक कंपनी से मेरा एल्बम लॉन्च हुआ है बेसिकली मैं दिल्ली से हूं एंड मेरे इंसेस्टर जो है पूर्वज हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं श्रीगंगानगर से आपके लिए अभी बहुत अच्छे लेके आना चाहता चाहता और काम करना पंजाबी एंड हिंदी मिक्स के साथ जगजीत जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपने अपने बारे में कुछ खास बातें बताएं किस तरह से आप काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा गीत आप लेके आने वाले है मैं ये जानना चाहूंगा आपसे की करियर इन म्यूजिक किस तरह से आपने शुरू किया यही मेरा करियर बन सकता ये आपको एहसास कब हुआ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि किस तरह से आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का मौका मिला बिल्कुल सर सर मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे एक गाना बहुत पसंद था थाजाब फिल्म से एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरा करो गिन, -गिन के इंतजार अजा सनम आई बहार तो मैं बचपन में जब स्कूलिंग करता था तो मैं रोज ये गाना याद करके स्कूल जाया करता था तो वो करते करते करते हाँ जी करते करते तो इंटरेस्ट बढ़ता गया देन देर मेहंदी जी के साथ हमारा लिंक बना और उनके साथ हमने ए, स्टार्ट किया अपना वो फैमिली फ्रेंड थे हमारे तो घर में आते थे उन्होंने मोटिवेट किया कि आप अच्छा गाते हैं आप और मार्केट में आइए आप गाइए देन uh, मैंने रैप शुरू किया बाबा सागर जी का उस टाइम गाना आया था दिल धड़के मेरा दिल धड़के जी जी जी. Uh, मैंगने, मैंगने से नहीं. तो मैंने उसका रैप गाना शुरू किया धीरे धीरे मैंने स्टेज परफॉर्मेंस शुरू की तो लोगों को अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे फिर मैं uh, मार्केट में आने लगा मुझे मोटिवेट uh, किया जाने लगा दिल्ली की मार्केट द्वारा तो धीरे धीरे धीरे धीरे फिर हम मार्केट में घुसते चले गए एक इंटरेस्ट बनता चला गया Then फिर मैंने क्लासिकल म्यूजिक की नॉलेज ली और फिर मार्केट में एक और बात मैं जानना चाहूंगा जैसे हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं एक स्ट्रगलिंग पीरियड आता है जहाँ कहते हैं कि बहुत संघर्ष का समय चलता है तो आप अपने संघर्ष के समय के बारे में बताइए तो संघर्ष तो सर इस फील्ड में बहुत ज्यादा है म्यूज़िकल में क्योंकि क्योंकि अभी भी भी हम कहते हैं कि हमारा स्ट्रगल चल रहा है क्योंकि मैंने लता जी का इंटरव्यू सुना है तो अभी भी वो कहती हैं कि मैं सीख रही हूँ <laughs> तो जब जब वो कहते हैं कि हम सीखते हैं तो सर हम तो अभी आ, कुछ भी नहीं है उनके आगे तो बहुत संघर्ष किया है सर मतलब की आपको क्या हम चौबीस चौबीस घंटे हम म्यूजिक में ही लगे रहते थे नहीं, नहीं। रहते थे अपना फील्ड में सीखते रहते थे उस तादों से, वो चौबीस चौबीस घंटे बिठाए रखते थे लाइव चोस करते थे ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ तो काफी संघर्ष इसमें रहा है और अभी हमारा संघर्ष ही चल रहा है सर तो ये तो कभी खत्म होगा ही नहीं क्योंकि तो इस फील्ड में कोई परिपक्व हो ही नहीं सकता है तो जब लता जी ने कह दिया कि अभी तक कोई परिपक्व नहीं है वो भी नहीं है तो हमारा तो अभी तक संघर्ष ही चल रहा है बहुत <laughs> <laughs> <laughs> ही अच्छी बात है कि एचल में लाइफ में जितना ज़्यादा संघर्ष आता है उतना ही हमारे जीवन में हमारी अपनी क्वालिटी बाहर आती है हम उतने ही निखरते हैं हम उतने ही अच्छे बन जाते हैं और उतना ही क्वालिटी प्रोडक्ट जो है हम लोगों को दे पाते हैं तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहेंगे संघर्ष नाम हो सकता है लेकिन ये हमारे अंदर के जो एक हीरे को चमकाने का काम करता है तो हम इसमें शाइनिंग होते हैं हम इसमें ब्राइट होते हैं हम लोगों के लिए स्टार बन जाते हैं बहुत ही अच्छी बात है संघर्ष आना ये गुड साइन है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जगदीश सिंह से बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो क्या क्या गुजर गई है मेरे हंसी जज बात सुनो यारो दिल की बात सुनो यारों दिल की बात सुनो यारों दिल की बात सुनो यारों दिल की बात सुनो सारे का सागारे सानी सासारे सागारे था कंचन कंचन चेहरा था कोमल कोमल उसका बदन था कंचन कंचन चेहरा था उसकी अकाए कुछ ऐसी थी रूप कुछ उसका ऐसा बात सुनो यारों दिल की बात सुनो यारों दिल की बात सुनो यारों दिल की बात सुनो सारे का सा गारे ता आत्म चाहिए no no have to be ki ba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 नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं जगदीत सिंह जो दिल्ली के एक सिंगर है बहुत ही अच्छी बातें उनसे हो रही हैं और मैं चाहूंगा कि अभी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक बहुत ही अच्छा गीत जो आपको बहुत पसंद है उस गीत के लाइन को गुनगुनाते हुए अपने बारे में कुछ खास बात बताइए किशोर दास जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके सभी सॉन्ग सॉन्ग मुझे मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। एक उनका है, है, है, अच्छा लगता है। मेरी लाइफ को बिल्कुल इंस्पायर्ड करता है, बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली जब भी मैं थोड़ा उदास होता हूँ या कभी परेशान होता हूँ तो मैं यही सॉन्ग सुनता हूँ और गुनगुनाता हूँ तो उसकी चंद लाइन आपके आगे गुनगुना रहा हूँ जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं किस्मत से जो फूल मुरझा जाते हैं वो बाहरों के आने से खिलते नहीं कुछ लोग एक दिन जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं बाद में कोई चाहे पुकार रख रहे उनका नाम In the journey. जाते हैं वो बाहरों के आने से मिलते नहीं कुछ लोग रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं उम्र भर चाहे कोई उल करना गया के आते. शक दोस्ती का है अपने दिल में इसे घर बनाने न दो कर तड़पना पड़े याद में जिंदगी रोक लो रूठ कर जाने न दो प्यार के चाहिया है सुबह आती है, है रात जाती है नहीं वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं एक पल में ये आगे निकल जाता है आदमी किसे दे रु पाता नहीं और पल देव मंजर बदल जाता है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 ये सॉन्ग मेरी लाइफ को बहुत इंस्पायर्ड करता है जब भी मैं थोड़ा परेशान होता हूँ तो इसी सॉन्ग को सुनता हूँ अब मुझे बड़ा सुकून मिलता है किशोर जी के गाने सुन के hmm. तो उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ <laughs> अच्छा एक और बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि जहाँ संघर्ष आता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आई कैन चेंज माई लाइफ बाई माई करियर क्या आपके पास भी इस तरह के विचार आते हैं तो क्या आप सिंगिंग लाइन में अगर नहीं होते तो कौन से लाइन में होते हैं उसके बारे में बताइए ऐसा <laughs> के अलावा तो मैं अपनी life को नहीं सकता हूँ <laughs> <अगर मैं... laughs> अगर मैं सिंगर नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं होता फिर सर तो मैं खाली घर में बैठा होता और बस छोटा मोटा कोई काम धंधा करके या फिर लाइक जैसे आम आदमी सब चलते हैं बाकी उसके अलावा मैं अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकता हूं क्योंकि तो बचपन से मुझे सिंगिंग ने बहुत मोटिवेशन दिया है और बहुत मतलब मेरा लाइफ ही सिंगिंग है कि जब मैं फिफ्थ क्लास में था तो तब से मैं सिंगिंग कर रहा हूं। <laughs> और उसके बिना मैं अपनी लाइफ को सोच ही नहीं सकता था क्योंकि मैंने लाइफ में बच्चे सब सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे ये बनेंगे वो बनेंगे तो मैंने तो सही सोचा है कि मैं सिंगर बनूंगा <laughs> और इसी इसी फील्ड में चलते जा रहे हैं बन गए तो बहुत बढ़िया है नहीं बने तो एक सुकून है जिंदगी को बहुत मतलब की हम अपनी लाइफ के लिए गा रहे हैं उसके अलावा मैं लाइफ सोच ही नहीं सकता हूँ चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी बातें हो रही हैं आपसे और कई लोगों का जुनून होता है कि हमें यही फील्ड में जाना है तो वो उसी काम के लिए तैयार होते हैं और उसी में काम करते हैं दूसरा कोई बात उनके दिमाग में आती नहीं संगीत में अपना समय बिताया है काफ़ी समय से पाँचवीं से आपने शुरू किया है तो अभी भी काफ़ी टाइम हो गया आपको तो जो गाने के अलग अलग मोड्स होते हैं थीम के साथ जैसे आपने अभी किशोर दा का गी, गीत गुनगुनाये गम के समय में या तनाव के समय में अच्छा लगता है तो हैप्पी मूड के भी कुछ गाने होते हैं तो अलग अलग मूड के कुछ गानों को आप अपने शब्दों में बताते हुए उसको गुनगुनाइए तीन चार गाने अलग अलग मूड को बताते हुए हाँ जी बचपन में किशोर जी का एक सॉन्ग था जो मैं बहुत गुनगुनाया करता था और मुझे अपनी जवानी तक वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता था हम जब थोड़ा नोटी भी हुए तब भी हमें वो बहुत अच्छा लगता था जी। तो उसकी चल लाइने मैं आपके सामने गुनगुनाना चाहूंगा जरूर क्योंकि तो हम शुरू से किशोर जी के फैन रहे हैं तो, तो मान जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुफ्त में बन के चलती तन के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 क्या मेरा साथ भी गवारा गवार मुफ्त बन के अल्लाह जवाब तुम्हारा नहीं मन नहीं मन <laughs> ये सॉन्ग सर हम बचपन से बहुत गुनगुनाते थे जी। एक एक -नेस्ट के थे तरह। तो जब हम यंग हुए और सुबह में ही गाया गाना <laughs> तो लगता था mm -hmm. माना जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवार मुख में बन के चल दिए वाला जवाब तुम्हारा नहीं माना जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवार नहीं मुख में बन जल्दी तन के व्ला जवाब तुम्हारा नहीं माना जनाब ने पुकारा नहीं यारों का चलन है गुलामी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 मुख में बन के चल दिए तन के व्ला जवाब तुम्हारा नहीं माना जनाब ने पुकारा नहीं टूटा फूटा दिल ये हमारा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 चल दिए तन के वाला जवाब तुम्हारा नहीं माना जनाब ने पुकारा नहीं माशा अल्लाह कहना तो माना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 मुक्त में बन के चल तन जवाब जवाब जवाब तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा नहीं है तुम्हारा नहीं है तुम्हारा इसके साथ और एक जो मोड है जैसे कि आपने नोटी मोड का जो है ये गीत गुनगुनाया जैसे एक मस्ती बरा है एक थोड़ा सा लय अलग है वैसे ही कुछ और रोमेंटिक या फिर प्रेम के गीत कुछ और अनुभव कराइए मेरा बहुत ही मतलब एक दिल के करीब सॉन्ग रहा है किशोर वो ऋषि जी इसमें हमारे थे घुंग बजता ही रहा हूं। हुँ, हुँ, तो, अभी, अभी कभी इस सॉन्ग से भी बहुत ज्यादा प्रेम रहा है इस सॉन्ग से हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं लाइने <laughs> बजता ही रहा हूँ घुघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं घुरू की तरह ही रहा हूं मैं कभी टूट गया कभी तोड़ा गया सौ बार मुझे फिर जोड़ा गया कभी टूट गया कभी, कभी तोड़ लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूं मैं घुम रू की तरा बजता ही रहा हूं कभी मंदिर में कभी मस्जिल में सजता ही रहा हूँ मैं घुंगुरू की तरह बजता ही रहा मैं घुंगुरू की तरह बजता ही रहा मैं बजता ही रहा हूं मैं <critter> तो कभी-कभी कभी जब हमें होता है तो है तो तो ये बहुत अच्छा लगता मतलब किशोर जी ने मतलब कि ए, हम लोगों को ऐसा फील दे दिया है कि कभी हम सैड हों नोटी हो खुश हो मतलब हर तरह के उनके सॉन्ग ऐसे हैं हैं हैं कि कि हर हर मूड में हम उनको गा सकते सकते और और एंजॉय कर अच्छा एक बात मैं और पूछना जैसे व्यक्ति के के बच्चे के करियर के लिए माता पिता का बड़ा योगदान रहता है तो आपके माता पिता या जो बंधु है आपके रिलेशन में किनका योगदान काफी रहा आपको इस फील्ड में ले जाने के लिए मेरे माता पिताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया पिताजी तो मेरे बचपन से ही मुझे सपोर्ट करते थे वैसे तो वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनू वो तो उन्होंने मुझे काफी पढ़ाया मुझे डॉक्टर भी बनाया लेकिन मुझे फिर भी उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं आया तो मैंने उनको बोला पिताजी मैं नहीं करना चाहता ये काम मेरी जो लाइफ है म्यूजिक में ही है मुझे उसके अलावा कहीं सुकून नहीं मिल रहा है तो फिर करने के बावजूद मैंने फील्ड छोड़ दी पिताजी ने भी अमूमन होता है कि सबके पिताजी गुस्सा करते हैं बट मुझे कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया आज वो मेरे हमारे साथ नहीं है तो लास्ट ईयर वो थोड़ा उनके पास हो गए हैं चौहान जी के पास चले गए हैं बट अभी भी उनकी यादें मेरे साथ हैं और वो चाहते थे कि मेरा बेटा खूब आगे पहुंचे तो वो जो चाहता है उस फील्ड में आगे तरक्की करे माता बहुत सपोर्ट किया तो मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है सर अब मेरे मिसेज हैं वाइफ हैं वो मुझे काफी सपोर्ट करती हैं तो कभी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा कि आप म्यूजिक को छोड़ के कुछ और बिजनेस कीजिए कोई और काम कीजिए कोई तो ऐसा कभी मुझे ऐसा उन्होंने नहीं कहा नहीं। तो इस मामले में मैं लगती हूँ कि मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट है एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे अभी आपने अपने पिताजी के बारे में बताया अगर उनके लिए कोई गीत अगर आप डेडिकेट करना चाहते हैं तो कौन सा गीत आप डेडिकेट करना चाहेंगे अपने डैडी के लिए <laughs> आप भी इमोशनल कर देंगे <laughs> इनके लिए तो एक ही सॉन्ग है जो वो <laughs> तुझे सूरज कहू या चंदा तुझे दीप कहू या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज तुझे सूरज कहू या चंदा तुझे दीप कहू या तारा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 तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा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 इमोशनल दिया और हर माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए इसी तरह का गीत गुनगुनाएंगे ऐसी में आशा करता हूं और आप जैसे कि इस फील्ड में काफी समय से हैं तो इसमें आने वाले समय में आपके किसी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और कौन सी नई चीजें जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि बहुत अच्छा गीत लेकर मैं आ रहा हूँ तो कौन से ऐसे गीत है जो आप, आप लेके आ रहे हैं उसके बारे में बताइए हाँ जी सर यदि मैं अभी काफी इस में डाल सॉन्ग तो मेरे हैं मैंने लिखे हैं तो जो, तो जो लेटेस्ट आजकल का स्टाइल चल रहा है उसके लिए हम कर रहे हैं कोशिश की ऑडियंस को खुश कर पाए कुछ तो मेरे पंजाबी पॉप है रैप है हिंदी में भी में मेरा है कि हम हिंदी में भी करेंगे जरूर अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिली हिंदी में गाने की तो हिंदी रहे हैं सॉन्डी तो इसके लिए हम अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट एल्बम में मैं अपना सॉन्ग लेके आ रहा हूँ घर के सॉन्ग है तो वो मेरे सभी ड्रिंक करने वाले भाइयों के लिए है <laughs> जिनको उनकी मिसेज और फैमिली और माधर डांट लगाते हैं उनके लिए है <laughs> तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना इस सॉन्ग तो <laughs> तो जो के लिए सॉन्ग्स तो बहुत जल्दी हम आपको मार्केट में ये सॉन्ग देंगे जल्दी से अच्छा एक और बात मैं जाते जाते कहूंगा कि आपसे काफी अच्छा ये जो है आपके साथ रूबरू हुआ बातचीत हुआ और हमारे दोस्त जो रेडियो मधुबन को इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लगा होगा अलग अलग मूड्स के गीत आपने सुनाए है किशोर दा के शुरुआत में एक साइलेंस गीत आपने सुनाया उसके बाद एक नोटी फिर उसके बाद सैड सॉन्ग फिर उसके बाद एक आपके डैडी को डेडिकेट किया हुआ सॉन्ग और बहुत ही अच्छा लग रहा है एक मल्टी जो टैलेंट है अलग अलग मोड में ले जाने का जो आपने गीत हमें सुनाया है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दोस्त बहुत खुश हुए होंगे आज के इस एपिसोड को सुनकर और जाते जाते मैं कहूँगा एक खुशी वाला गीत और एक मैसेज के साथ आप वाइंड अप करते हैं सबको यही है कि बस जिंदगी जिंदा दिला जिंदा दिली का नाम है तो खूब अच्छी तरह से उसको जिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है हमें एक बारी मिली है तो बस उसको मस्ती में जीजिए जिये उसको और सॉन्ग मैं आपको डेडिकेट करना चाहूँगा उसमें किशोरदा का बहुत बड़ा किशोर जी के आप बोर हो रहे होंगे किशोर जी की नोनी का गीत जाना चाहूंगा <laughs> जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ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 तो सर ये जिंदगी बहुत सुहाना सफ़र है और सभी सुनने वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बस इस सफ़र को हंसते गाते बिता दीजिए और बेकार के लड़ाई झगड़े भेदभाव से थोड़ा दूर रहिए क्योंकि सभी ने चले जाना है एक दिन तो दिल में कुछ मत रखिए किसी के खिलाफ एक प्यार से जिंदगी जीए ताकि हम अपने हिंदुस्तान को बहुत आगे और ऊंचा लेके जाएं तो यही मेरी दुआ है सभी से और यही मैं कामना करता हूं और यही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्यार से जिये और एक दूसरे से मिलकर सद्भावना से जिंदगी के सफर को काटते जाइए क्योंकि तो जाना सभी नहीं है चलिए बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और गीत के बोल भी बहुत ही एक मोटिवेशनल फैक्टर लेके एक मौजों वाला मस्ती वाला आनंद भरा गीत था जो मैं हमारे श्रोताओं को ज़रूर सुनाऊंगा और जगदीश सिंह जी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मचर कि आपने मुझे मौका दिया है <laughs> ये बहुत अच्छा लगा सर कभी ओके <laughs> okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम चलिए दोस्तों विशेष मुलाकात में आज बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक दीजिए हमें इजाजत सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 एफएम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 oddle oddle ho oddle oddle oddle oddle ho oddle oddle ho oddle oddle ho oddle oddle ho oddle oddle ho ja ताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना और जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना?